महाभारत आदि पर्व पंचाशतमोध्याय सिंगी ऋषि का परीक्षित को शाप तक्षक का काश्यप को लौटाकर छल से परीक्षित को डसना और पिता की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर जन्मेजय की तक्षक से बदला लेने की प्रतिज्ञा मंत्रणच हो तत स राजा राजेंद्र स्कंधे तस्ंगम मंत्री बोले राजेन्द्र उस समय राजा परीक्षित भूख से पीड़ित हो श्रमिक मुनि के कंधे पर मृतक सर्प डालकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए तो तुपुत्रो भू गवि जा महायशाह श्रृंगी नाम महातेजान तिग्मीर ज्योति को पनह उन महर्षि के श्रृंगे नामक एक महातेजस्वी पुत्र था जिसका जन्म गाय के पेट से हुआ था वह महान यशस्वी तीब्र शक्तिशाली और अत्यंत क्रोधी था ब्रह्म समुपम्य मुने पूजा चकार सोनुातः श्रृंगे शुश्रावतम तदा सख्यो सकाशर पिता ते धर्शिता पुरा मृत सर्प सक साणुभूत्यम श्यत वह तजशादूलस्क तपस्वीनमतीवाथ तमु प्रवर नृप जितेन्द्रिम विशुद्धम चित कर्मण्यता्भुत तपसा स्रोतितात्म फे स्वे सुयत तरा शुभाचारम शुभकथम सुस्थित च चुद्धम बोनब्रते स्थित शरण्यम सर्वभूता नाम पित्राभिनय कृतम एक दिन उसने आचार्य देव के समीप जाकर पूजा की और उसकी आज्ञा ली वह घर को लौटा उसी समय सिंगी ऋषि ने अपने एक सहपाठी मित्र के मुख से तुम्हारे पिता द्वारा अपने पिता के तिरस्कृत होने की बात सुनी राज सिंह सिंह को यह मालूम हुआ कि मेरे पिता काठ की भांति चुपचाप बैठे थे और उनके कंधे पर मृतक सांप डाल दिया गया वे अब भी उस सर्प को अपने कंधे पर रखे हुए हैं यद्यपि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था वे मुनिश्रेष्ठ तपस्वी जितेंद्रिय विशुद्धात्मा कर्मनिष्ठ अद्भुत शक्तिशाली तपस्या द्वारा कांतिमान शरीर वाले अपने अंगों को संयम में रखने वाले सदाचारी शुभ वक्ता, निश्चल भाव से स्थित लोभ रहित क्षुद्रता शून्य गंभीर दोष दृष्टि से रहित वृद्ध मौन व्रतावलंबी तथा संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले थे तो भी आपके पिता परीक्षित ने उनका तिरस्कार किया सथापाथ महातेजा पितरम तेरसान्वित ऋषि पुत्रो महातेजा स्थविर स्थविद्युति यह सब जानकर वह बाल्यावस्था में भी वृद्धों का साथ तेज धारण करने वाला महातेजस्वी ऋषि कुमार क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसने तुम्हारे पिता को साप दे दिया स क्षिप्रमुद स्पष्ट्वादुवाच पितर ते भी सन्ध तेजस प्रज्जन निव अनागसे गुजों में मृत सर्पम्वाशयत तेजसा नागस्तक्षक्रुद्ध तेजस प्रदहीश्य आशीविषितेज मद्वाख्य बलचोदिता सप्तरात्रादित पापम पश्चिमे तपसो बृंगे तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था उसने शीघ्र ही हाथ में जल लेकर तुम्हारे पिता को लक्ष्य करके रोजपूर्वक यह बात कही जिसने मेरे निरपराध पिता पर मरा सांप डाल दिया है उस पापी को आज से सात रात के बाद मेरी वाक शक्ति से प्रेरित प्रचंड तेजस्वी विषधर चक्षक नाग कुपित हो अपनी विषाग्नि से जला देगा देखो मेरी तपस्या का बल इतुक्त प्रो तिता योत दृष्ट चह पितरम तस्महे तम साप प्रत्यभिदयत ऐसा कहकर वह बालक उस स्थान पर गया जहाँ उसके पिता बैठे थे पिता को देखकर उसने राजा को श्राप देने की बात बताई सचापे चापे मुन शूल प्रेशयास ते पिता शिष्य गौर मुखम नाब शील गुणान्व आचक्ष स च विश्वामशेष तो सप्त तो मम पुत्रेण यो भवीपते तब मुनिश्रेष्ठ ने तुम्हारे पिता के पास अपने शिष्य गौर मुख को भेजा जो सुशील और गुणवान था उसने विश्राम कर लेने पर राजा से सब बातें बताई और महर्षि का संदेश इस प्रकार सुनाया भोपाल मेरे पुत्र ने तुम्हें साप दे दिया है अतः सावधान हो जाओ तक्षक स्वाम महाराज तेज सा दह सती शुवा च तद्भचो घोरम पिता तेजन मेजयावत्तस्त तक्ष गोत्तम तत तस्वे सप्तमें सुपस्थित राज समीप्रमर्षि काशपो गंतम सुनकर तुम्हारे पिता नाग श्रेष्ठ तक्षक से अत्यंत भयभीत हो सतत सावधान रहने लगे तदनंतर जब सातवा दिन उपस्थित हुआ तब उस दिन ब्रह्मषि काश्यप ने राजा के समीप जाने का विचार किया मार्ग में नागराज तक्षक ने उस समय काश्यप को देखा पंडगेन्द्र काश्यपरित भवान त्वरित या किंत कार्यम चीर्षते विप्रवर काश्यप बड़ी उतावली से पैर बढ़ा रहे थे उन्हें देखकर नागराज ने ब्राह्मण का वेश धारण करके इस प्रकार पूछा दिज आप कहाँ इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं काश्य यत्र राजा काश्य उठ नाम वही दिज तक्षके नुजंगे नक्षते किल शोध्य वही ग्छाम त्वरित सद्य कर तो मया भिन्नपन्न चापी न सर्पो धर्शयति काश्यप ने कहा ब्राह्मण मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कुरुकुल के श्रेष्ठ राजा परीक्षित रहते हैं सुना है कि आज ही तक्षक नाग उन्हें धरेगा अतः मैं तत्काल ही उन्हें निरोग करने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ जा रहा हूँ मेरे द्वारा सुरक्षित नरेश को वह सर्प नष्ट नहीं कर सकेगा तक्षक उच किम तम मैं दृष्ट सजीवये तमीक्ष अहम स तक्षको ब्रह्मण पश्चिमे वीरमद्भुत न सकस्व मैदीवेत नृपंवा तक्षक सो तक्षक ने कहा तक्ष मेरे मेरेड्रसे हुए मनुष्य को जिलाने की इच्छा आप कैसे रखते हैं मैं ही वह तक्षक हूँ मेरी अद्भुत शक्ति देखिए मेरे डस लेने पर उस राजा को आप जीवित नहीं कर सकते ऐसा कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया स दस्त मात्रो नागे नस्मी भूतो भव का राजन तम ढगम नाग के दसते ही वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया राजन तदनंतर काश्यप ने अपनी मंत्रविद्या के बल से उस वृक्ष को जीवित हरा भरा कर दिया ततस्तम लोभयामा स काम ब्रोहित तक्षक एवं उतस्त प्रा पुनः धनलिपसुरह तुक्त अब तक्षक काश्यप को प्रलोभन देने लगा उसने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ने उससे कहा मैं तो वहां धन की इच्छा से जा रहा हूं उनके ऐसा कहने पर तक्षक ने महात्मा काश्यप से मधुरवाड़ी में कहा यार्थ्य से राज्य तस्मात तथिक गृहा मत एव संवर्त स्वचानघ अनघ तुम राजा से जितना धन पाना चाहते हो उससे भी अधिक मुझसे ही ले लो और लौट जाओ स एव मुक्त नाग काश्यपो दिपदावर लब्धा विवृत् तक्षकाव दीपित तक्ष ना की वा शर मनुष्यों में श्रेष्ठ काश्यप उससे इच्छा अनुसार धन लेकर लौट गए प्रतिगते तस्गते विप्रे छन्मोपेतक्षक तम नृपम अपि श्रेष्ठ पितरम धाकस्थमअपी दग्धवान्सवि ततस्व पुरशभव्याग्र विजयाचिता ब्राह्मण के चले जाने पर तक्षक ने छल से भूपालों में श्रेष्ठ तुम्हारे धर्मात्मा पिता राजा परीक्षित के पास पहुंचकर यद्यपि महल में सावधानी के साथ रहते थे तो भी उन्हें अपनी विषाग्नि से भस्म कर दिया न श्रेष्ठ तदनंतर विजय की प्राप्ति के लिए तुम्हारा राजा के पद पर अभिषेक किया गया ए तदृष्टम श्रुतम चापे यथावृपतम अस्मा भी निखलम सर्व कथितिदारुणम नृपश्रेष्ठ यद्यपि यह प्रसंग बड़ा ही निष्ठुर और दुखदायक है तथापि तुम्हारे पूछने से हमने सब बातें तुमसे कही है यह सब कुछ हमने अपनी आंखों देखा और कानों से भी ठीक ठीक सुना है श्रुवा चैनम नर श्रेष्ठ पार्थिवस्राभव अत कस्यम महाराज इस प्रकार तक्षक ने तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का तिरस्कार किया है इन महर्षि उत्तंग को भी उसने बहुत तंग किया है यह सब तुमने सुन लिया अब तुम जैसा उचित समझो करो सौ तिरुवाच एक तस् काले तू सराजा जन्मे जय वाच मंत्रिण सर्वान्दम वाक्यम अरिंदमह उग्र कहते हैं सोनक उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले राजा जनमेजय अपने संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले जनमेजय उच अथ तत्क यदत्तम तद्वनपतु आश्चर्य भूत लोकस्य भस्मराशि तदा यदक्ष जीवयामासद वही नो नम ना मंत्री ने कहा उस वृक्ष के डसे जाने और फिर हरे होने की बात आप लोगों से किसने उस समय तक्षक के काटने से जो वृक्ष राख का ढेर बन गया था उसे काश्यप ने पुनः जिलाकर हरा भरा कर दिया यह सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है यदि काश्यप के आ जाने से उनके मंत्रों द्वारा तक्षक का विष नष्ट कर दिया जाता तो निश्चय ही मेरे पिताजी बच जाते चिंतयामा स पापात्मा मन सापन्न गाधम दस्म यदि विप्र पार्थिव जीव जक्ष का संघतविषो लोके हास्यता विचिन्त ही द्विजस्वी परंतु पापात्मा नीच सर्प ने अपने मन में यह सोचा होगा यदि मेरे डसे हुए राजा को ब्राह्मण जिला देंगे तो लोग कहेंगे कि तक्षक का विष भी नष्ट हो गया इस प्रकार तक्षक लोक में उपहास का पात्र बन जाएगा अवश्य ही ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मण को धन के द्वारा संतुष्ट किया था भविष्य शुपाज तातम तो एकत्रा तद्वृत्त निर्जने वले संवाद पंडगेन्द्र से काशप से कस्तरा शुतवा दृष्टवाश्चाव कथमागत पंडगाति अच्छा भविष्य में प्रयत्नपूर्वक कोई कोई उपाय करके तक्षक को इसके लिए दंड दूंगा परंतु एक बात मैं सुनना चाहता हूँ नागराज तक्षक और काश्यप ब्राह्मण का व संवाद तो निर्जन वन में हुआ होगा यह सब वृत्तांत किसने देखा और सुना था आप लोगों तक यह बात कैसे आई यह सब सुनकर मैं सर्पों के नाश का विचार करूँगा मंत्र नौचुह सुनो शृणुराजथस्मा तकथित पुरा सामगत द्वजेन्द्र से चाध्वनि तस्वृे नर कस्िन्धनाथ पार्थिव विचिन्वूरूढ़ मंत्री बोले राजनो दिप्रवर काश्यप और नागराज मार्ग में एक दूसरे के साथ जो समागम हुआ था उसका समाचार जिसने और जिस प्रकार हमारे सामने बताया था उसका वर्णन करते हैं भोपाल उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य लकड़ी लेने के लिए सूखी डाली खोजता हुआ चढ़ गया था न बुद्धिता नगद सम्पन्न नगद भिज सहते नहीं वृक्ष तक्षक नाग और ब्राह्मण दोनों ही नहीं जानते थे कि इस वृक्ष पर कोई दूसरा मनुष्य भी है राजन तक्षक के काटने पर उस वृक्ष के साथ ही वह मनुष्य भी जलकर भस्म हो गया था द्विज प्रभाजेन्द्र विजय तेनागम्य नरश्रेष्ठ पुंसास्मासु नवेद परंतु राजेन्द्र ब्राह्मण के प्रभाव से वह भी उस वृक्ष के साथ जी उठा नरश्रेष्ठ उसी मनुष्य ने आकर हम लोगों से तक्षक और ब्राह्मण की जो घटना थी वह सुनाई यथावृत्तम तो तत्सव तक्षक चेत कथित राजन यथा दृष्टि श्रुत श्रुवाचहन प्रसार यदनंतरम राजन इस प्रकार हमने जो कुछ सुना और देखा है वह सब तुम्हें कह सुनाया भोपाल सिरोमढ़े यह सुनकर अब तुम्हें जैसा उचित जान पड़े वह करो सौ तिरच मंत्रिणाम तो वच श्रुआ स राजा जन मेह पर दुखाता दुखार्थ प्रत्य सत्कर करे उग्र शिवाजी कहते हैं मंत्रियों की बात सुनकर राजा में जय दुख से आतुर हो संतप्त हो उठे और कुपित होकर हाथ से हाथ मलने लगे निश्वास मुष्णम सत्कृ दीर्घम राजोचन मुमोचाश्रोणिच तदा नेत्र प्रुदन नृप वे बारंबार लम्बी और गर्म सांस छोड़ने लगे कमल के समान नेत्रों वाले राजा जिनमें जय उस समय नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे वाच च मही पालो दुख शोक समन्वित दुर्धरम वातम सृज्य स्पृष्पा चापो यथा विधि मुहूर्तमचान्य मनसा लिपह अमर से मंत्र वचन अब्रवीर राजा ने दो घड़ी तक ध्यान करके मन ही मन कुछ निश्चय किया फिर दुःख शोक और अमरस में डूबे हुए नरेश न थमने वाले आंसुओं की अविच्छिन्न धारा बहाते हुए विधिपूर्वक जल का स्पर्श करके संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले जन्मे जय उच श्रुतभवता वाक्यम पितर्मेस्वरगति प्रतिश्ते मम मति चाबोधत अनतरम जसन्मेहम दक्षा दुरात्मे प्रतिकर्तव्यमे हिंसित पिता शिंगणम हेतुमात्रम दग्ध्हा पार्थिव जन्म जनक मंत्रियों मेरे पिता के स्वर्गलोक गमन के विषय में आप लोगों का यह वचन सुनकर मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जो कर्तव्य निश्चित किया है उसे आप सुन लें मेरा विचार है उस दुरात्मा तक्षक से तुरंत बदला लेना चाहिए जिसने श्रृंगे ऋषि को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं ही मेरे पिता महाराज को अपनी विषाग्नि से दग्ध करके मारा है त्मता तस् काश्यपम जो न वर्त जदागछे सभी विप्रो ननु जीवे पिता मे सबसे बड़ी दुष्टता यह है कि उसने काश्यप को लौटा दिया यदि वे ब्राह्मण देवता आ जाते तो मेरे पिता निश्चय ही जीवित हो सकते थे पर ही येत तस्य यदि पार्थिव प्रसादे काश्यप्रसादेन ना मंत्री विनयन च यदि मंत्रियों के विनय और काश्यप के कृपा प्रसाद से महाराज जीवित हो जाते तो इसमें उस दुष्ट की क्या हानि हो जाती स तो वारित मोहा काश्यपी जीव ही सुप्राप्त राज जो कहीं भी परास्त न होते थे ऐसे मेरे पिता राजा परीक्षित को जीवित करने की इच्छा से द्विजश्रेष्ठ का काश्यप आ पहुँचे थे किंतु तक्षक ने मोहवश उन्हें रोक दिया महानते तक्षक से दुरात्म द्विजस्य जो द्रव्यमृपीव यह धीति दुरात्मा तक्षक का यह सबसे बड़ा अपराध है कि उसने ब्राह्मण देव को इसीलिए धन दिया कि वे महाराज को जिला न दे उत्तंक प्रिय कर्तम आत्मन से महत्प्रिय भवता गच्छा पर इसलिए मैं महर्षि उत्तंक का अपना तथा आप सब लोगों का अत्यंत प्रिय करने के लिए पिता के वैर का अवश्य बदला लूँगा श्री महाभारते आदिपर्वि आस्तिपर्वि पारीछिमंत्र संवाद पंच सतम्याय